नोशो टॉक क्या सो वे टू बावरी नंबर वन तो पहली बात सबसे पहले तो जैसा कि भीरू भाई ने कहा जरूर एक ऐसा संगठन चाहिए युवकों का जो किसी न किसी रूप में सैन्य ढंग से संगठित हो नहीं सुनाई पड़ता ना ठन तो चाहिए ही और जैसा भाई ने भी कहा जब तक एक अनुशासन एक डिसिप्लिन न हो तब तक कोई संगठन आगे नहीं जा सकता है युवकों का तो नहीं जा सकता है तो काकूभाई का सुझाव और धीरूभा का सुझाव दोनों उपयोगी हैं चाहे रोज मिलना आज संभव ना हो पाए तो सप्ताह में तीन बार मिले अगर वो भी संभव ना हो तो दो बार मिले एक जगह इकट्ठे हों एक नियत समय पर घंटे डेढ़ घंटे के लिए इकट्ठे हों और जैसा कि एक मित्र ने कहा कि मित्रता कैसे बढ़े है? मित्रता बढ़ती है साथ में कोई भी काम करने से मित्रता बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं भाई ने जो कहा उस तरह परिचय बढ़ सकता है मित्रता नहीं बढ़ेगी मित्रता बढ़ती है कोई भी काम में जब हम साथ होते है. अगर हम एक खेल में साथ खेलें तो मित्रता बन जाएगी मित्रता नहीं रुक सकती अगर हम साथ कवायत करें तो मित्रता बन जाएगी अगर हम साथ गड्ढा भी खोदें तो भी मित्रता बन जाएगी अगर हम साथ खाना भी खाएं तो भी मित्रता बन जाएगी हम कोई काम साथ करें तो मित्रता बननी शुरू होती हम विचार भी करें साथ बैठ के तो भी मित्रता बननी शुरू होगी और वो ठीक कहते हैं कि मित्रता बनानी चाहिए लेकिन वो सिर्फ परिचय होता है फिर मित्रता गहरी तो होती है जब हम साथ खड़े होते हैं साथ काम करते और अगर कोई ऐसा काम हमें करना पड़े जिसको हम अकेला कर ही नहीं सकते जिसको साथ ही किया जा सकता है तो मित्रता गहरी होनी शुरू होती तो ये ठीक है कि कुछ खेलने का उपाय हो कुछ चर्चा करने का उपाय हो बैठ के हम साथ बात कर सकें खेल सकें और वो भी उचित है कि कभी पिकनिक का भी आयोजन करें कभी कहीं बाहर आउटिंग के लिए भी इकट्ठे लोग जाएं। मित्रता तो तभी बढ़ती है जब हम एक दूसरे के साथ के निका में काफी देर तक संलग्न होते और एक जगह मिलना बहुत उपयोगी होगा एक घंटे भर के लिए डेढ़ घंटे के लिए वहां मेरी दृष्टि है कि जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कुछ और संगठनों का उन संगठनों की रूपरेखा का उपयोग किया जा सकता है उनकी आत्मा से मेरी कोई स्वीकृति नहीं है उनकी धारणा और दृष्टि से मेरी कोई स्वीकृति नहीं है पूरा विरोध है क्योंकि वो सारी संस्थाएं जो अब तक चलती रही हैं एक अर्थों में क्रांति विरोधी संस्थाएं लेकिन उनकी रूपरेखा का पूरा उपयोग किया जा सकता है साथ में जोड़ देने का है जो वो काकू भाई समझते हैं कि साथ में अगर कवायद की जाए तो उसके बड़े गहरे परिणाम होते हैं जब हमारे शरीर एक साथ एक रिदिम में कुछ काम करते हैं तो हमारे मन भी थोड़ी देर में एक रिदिम में आना शुरू हो जाते हैं। साथ में जोड़ देने का जो है वो यह है कि अकेली कवायद को मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो शारीरिक से ज्यादा नहीं है और न खेल को अकेला पसंद करता हूं क्योंकि वो भी शारीरिक है साथ में मैं ये पसंद करूंगा और उसके लिए शीघ्र ही अपन कुछ उपाय करेंगे कि मेरे साथ 10-50 युवक एक जगह बैठ के दो चार दिन में उस प्रयोग को पूरा समझ लें कवायद भी चले और साथ में ध्यान भी चले खेल भी चले और साथ में ध्यान भी चले मेडिटेशन तो इनएक्शन कहता हूं उसको मैं बूढ़े आदमी जब भी मेडिटेशन करेंगे तो इनएक्शन की होगी वो वो एक कोने में बैठ के कर सकते हैं एक युवक को एक युवती को हम कहें एक छोटे बच्चों को कहें कि तुम एक कोने में घंटे भर शांत बैठे रहो तो उसके लिए बहुत घबड़ाने वाला है और इसलिए दुनिया में युवक युवतियां और छोटे बच्चे ध्यान नहीं कर पाए आज तक क्योंकि ध्यान की जो शर्त है वो बूढ़े आदमी के लिए तो बिल्कुल ठीक है लेकिन छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जब बच्चा खेल रहा है तब हमें उसे कहना पड़ेगा कि खेल के वक्त वो ध्यान पूर्वक खेले या जब वो कवायत कर रहा है तो बाहर पैर तो कवायत करें और भीतर मन बिल्कुल शांत हो कहां हो किस जगह हो वो उसका ध्यान रखे दोहरे काम हो बाहर शरीर कवायत करे और भीतर चित्त ध्यान करे तो एक सक्रिय ध्यान की व्यवस्था उस संगठन के साथ जोड़नी जरूरी है और वो तो जो रूपरेखा में जिस तरह सारी दुनिया में युवकों के संगठन चलते हैं वो समझ के उस तरह के संगठन बनाने की कोशिश करनी चाहिए अंततः तो ये जरूरी होगा कि रोज वो संगठन के लोग मिले वो उनके शारीरिक स्वास्थ्य की फिक्र करें, जैसा काकू भाई ने कहा क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के सारे आधार शारीरिक स्वास्थ्य से ही रखे जाते हैं और ये भी ध्यान रहे कि बीमार आदमी भी क्रांति चाह सकता है लेकिन बीमार आदमी की क्रांति हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगी वो कभी भी सृजनात्मक नहीं हो सकती बीमार आदमी का मन होता है तोड़ दो चीजों को मिटा दो चीजों को लेकिन मिठा देना काफी नहीं है कुछ बनाने के लिए मिटाने का सवाल है और इसलिए स्वस्थ आदमी जब क्रांति चाहता है तो बड़ी और तरह की क्रांति होती है वो चीजों को तोड़ने में उत्सुक नहीं है तोड़ सकता है लेकिन उत्सुकता हमेशा बनाने की वो कुछ बनाना चाहता है एक सिमोन वेल एक बहुत क्रांतिकारी महिला थी फ्रांस में उसने लिखा कि मेरी 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में हमेशा दर्द बना रहा और 30 साल की उम्र तक मैं नास्तिक थी क्रांतिकारी थी और बड़ी अनारकिक बहुत अराजक थी और मुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि मेरे स्वास्थ्य की वजह से यह सारी गड़बड़ हो रही है और जब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया तो मुझमें एक रूपांतरण हुआ वो मेरे सारे विचार विलीन हो गए जो कल तक थे और नए विचार आने शुरू हो गए बीमार मस्तिष्क एक तरह के विचारों को आकर्षित करता है स्वस्थ मस्तिष्क दूसरे तरह के विचारों को आकर्षित करता है तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम जो संगठन हो वो स्वस्थ स्वास्थ्य की दिशा में कुछ करे खेल हो कवायत हो और भी सब खोजा जा सकता है वो वो सब स्वास्थ्य की दिशा में हो योगासन के कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं और उस तरह की क्लासेस चलाई जा सकती हैं, कि जहाँ कि वो जो हमारे साथ संबंधित होते हैं हमारे युवक संगठन में जो आदमी वर्ष भर रह जाए उसके स्वास्थ्य में आमूल परिवर्तन आ जाना चाहिए उसके चित्त में परिवर्तन आ चाहिए उसका मन शांत हो जाना चाहिए शरीर शक्तिशाली हो जाना चाहिए तो वो जो घंटे भर वो आया है उसे मालूम पड़ेगा कि उसने तेईस घंटे गमाए वो घंटा भर वर्ष भर के बाद उसके पास बच रहा है सिर्फ आएगा जाएगा इतने से कुछ नहीं रुकने वाला है जब उसको आने से लगे कि कुछ मिलता है और जो नहीं आ रहा है वो कुछ खो रहा है तो एक तो स्वास्थ्य की चिंता बहुत जरूरी है कि हमारे उस संगठना में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य की एक नई अनुभूति लेने लगे साथ ही जरूरी है कि हम वो जो जो लोग वहां इकट्ठे होते हैं वो इस तरह की बातों पर बहुत चिंता न करें कि आत्मा है या नहीं है परमात्मा है या नहीं है इन पे कभी सोचे लेकिन जैसा भाई ने कहा खाने के संबंध में व्यायाम के संबंध में स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान के संबंध में जिनका हम उपयोग कर सके इन पर ज्यादा सोचें इन पर विचार करें और उन पर प्रयोग भी करें तो प्रयोग परिणाम लाने शुरू कर देंगे कैसे हम उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं क्या खाएं क्या, क्या कपड़े पहने ये सब चिंतनी है ये सब विचारनी ये सब अव्यवस्थित चल रहा है अभी और युवकों को जिन्हें पूरी जिंदगी बनानी है उन्हें पूरी जिंदगी के बाबत सोचना पड़ेगा जल्दी मैं सोचता हूँ कि आपका थोड़ा संगठन बढ़े और सौ युवक आपके पास इकट्ठे हो जाए तो एक कैम्प सिर्फ युवकों और युवतियों का मैं लेना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे चार दिन में उनके पूरे जीवन की प्रक्रिया के बाबत बात कर सकू फिर उस दिशा में वो आगे काम कर सके और ये भी उचित है कि छोटे मोटे कुछ प्रयोग जैसे वो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं ये बात बहुत जरूरी है मेरे मन में हमेशा से रही है हमेशा मैं कहता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान में आने वाले 20 वर्षों में हमें एक ही जाति में विवाह की व्यवस्था सख्ती से बंद कर देनी चाहिए अगर हिंदुस्तान से कभी भी जातियों का दुर्भाग्य नष्ट करना है और हिन्दुस्तान से ये कोण की तरह जो धर्म की दीवाने पकड़े हुए हैं इसको नष्ट करना है समझाने से नहीं होगा हम कितना ही समझ जाएं कि हिंदू मुसलमान एक हैं इससे कभी कुछ एक नहीं होगा हमें एक करने के लिए एक दूसरे के घर की दीवालें तोड़ के प्रवेश कर जाना होगा और विवाह के अतिरिक्त एक दूसरे के घर में और कोई प्रवेश अभी हिंदुस्तान में तो संभव नहीं तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आने वाला जो युवक हमारे पास आया उसको हम ये धारणा दें कि कम से कम जिंदगी में वो एक प्रयोग करेगा वो अपनी जाति में शादी करने को राजी नहीं होगा वो कोशिश करेगा कि हम इतर जाति में शादी करेंगे सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान की पूरी नस्ल बर्बाद हो गई हिंदुस्तान की पूरी रेस बर्बाद हो गई एक ही जाति में शादी करने के वजह ना केवल वो अधार्मिक है वो बात अमानवीय है गैर साइंटिफिक भी है जितनी दूर की जाति में शादी हो उतने अच्छे बच्चे पैदा होने की संभावना है ब्रीडिंग जितनी बढ़ जाए लेकिन हम जानवरों के संबंध में ज्यादा वैज्ञानिक है आदमियों के संबंध में उतने वैज्ञानिक नहीं जाके अंग्रेज बैल खरीद लाएंगे और हिन्दुस्तानी गाय से शादी करवा देंगे उसकी लेकिन आदमी के मामले में हम उतने वैज्ञानिक नहीं हम जानते हैं कि अंग्रेज बुल और हिंदुस्तानी गाय का जो बच्चा पैदा होता है उसकी शान ना अंग्रेज बैल का बच्चा कर सकता ना हिंदुस्तानी बैल का बच्चा कर सकता जितनी दो दूर की धाराएं आके मिलती हैं उतना ही सबल व्यक्तित्व पैदा होता है तो अंतता तो आज नहीं कल आज तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अंतर विवाह करें धीरे धीरे हमें फिक्र करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में कि वो अंतरदेशी विवाह होना शुरू होना चाहिए आज नहीं कल बीस साल के बाद सारे मुल्क को ये फिक्र करनी चाहिए कि अंतरदेशी विवाह हो हम जितनी लड़कियां हिंदुस्तान के बाहर से ला सकें जितनी लड़कियां हिंदुस्तान के बाहर भेज सकें जितने लड़के ला सके लड़कों को भेज सके ये लेन जितनी तेजी से हो जाए उतनी इस दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने में सहयोग मिलेगा तो इस पर हमें सोचना चाहिए और थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और जो बच्चे हिम्मत जुटा सकते हैं उनको हवा खड़ी करनी चाहिए और इस तरफ को प्रयोग करने चाहिए तो ये तो व्यक्तिगत प्रयोग की बात है कि, कि एक बच्चे को ख्याल में आना चाहिए कि हम जाति के बाहर अपने संबंध जोड़ने की फिक्र करें ये बिल्कुल उचित है और दूसरी बात भी मैं कहता रहा हूं वो भी बहुत उचित है कि हम नामों के संबंध में पुरानी जिद्द छोड़ दें मेरे एक मित्र हैं बिहार में उन्होंने अपने बच्चे का नाम कृष्ण करीम रखा हुआ है मुझे समझ पड़ा बहुत अच्छा एकदम प्यारा है कितना प्यारा नाम है और कृष्ण करीम कितना खूबसूरत भी इसकी फिक्र करनी चाहिए कि घर में अगर चार बच्चे और नए बच्चे आए घर में तब तो बहुत ही फिक्र करनी चाहिए कि नाम कुछ ऐसा रखो कि उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय हो उसको पहचानना मुश्किल हो जाए कि, कि किस जाति का है किस धर्म का है वो जब किसी को नाम बताए तो वह आदमी नाम से कुछ भी ना पहचान सके अगर हम 20 साल फिक्र कर ले तो हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान और ईसाई को पहचानना मुश्किल हो जाएगा ये आपकी बात है कि आप भीतर से चाहे चर्च जाते हो चाहे मस्जिद जाते हो चाहे मंदिर जाते इस हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नाम एक तख्ती की तरह बताना नहीं चाहिए कि आदमी कौन है आदमी पर्याप्त है इससे ज्यादा नाम की फिक्र नहीं होनी चाहिए ये बात बहुत अच्छी जो हिम्मत कर सकते हैं उनको नाम बदलने चाहिए नहीं बदल सकते तो घरों में नए बच्चे आते हैं उनको नए नाम देने की कोशिश करनी चाहिए और एक हवा 20 साल में पैदा करनी चाहिए आजकल नहीं आज निकल जो तुम्हारे युवक हैं वो कल बाप बन जाएंगे माँ बन जाएंगे उस वक्त उनको अगर ये याद रह गया और माँ बाप बनकर उन्होंने बच्चों के नाम भी बदल लिए तो भी बड़ी काम की बात होगी बहुत बड़े काम की बात होगी वो भी उचित है इस तरह के छोटे छोटे सुझाव उचित हैं इनका उपयोग करना चाहिए वो उपयोगी होंगे और हमारे मूवमेंट को फैलाने में और गति देने में हवा खड़ी करने में सार्थक होंगे ये जो कपड़ों का मामला है वो भी नामो ही जैसा है अब तो कपड़े कुछ टूटे हैं अंग्रेजों की कृपा माननी चाहिए हमारी वजह से नहीं टूट गए हैं मजबूरी में टूट गए हैं कपड़े लेकिन फिर भी आज भी फासला जाहिर है आज भी पता चल जाता है कपड़े पहनने से आदमी क्या है कौन है किस जाति का है कैसा क्या है ये जाना चाहिए कपड़े कोई खबर नहीं देने चाहिए और धीरे धीरे एक से कपड़े सारी जाति के लोग पहनते हों इस तरीके में चिंता करनी चाहिए हमारा युवक हमारी युवती तो पहनती ही हो उसके कपड़ों से पता न चल सके कि वो कौन जाति का आदमी उसकी हमें चिंता करनी चाहिए जो जो बैरियर्स हैं आदमी को आदमी से अलग दिखलाते हैं वो बैरियर हमें तोड़ने चाहिए तो हम जिसको तुम बार बार कहते हो कि कंस्ट्रक्टिव क्या है तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर रहे हो कुछ बैरियर्स तोड़ रहे हो ये बैरियर्स बहुत तरह से तोड़े जा सकते हैं और इनका फिक्र करनी चाहिए इनकी फिक्र करनी चाहिए अगर अगर मस्जिद में कोई अच्छा व्याख्यान हो रहा है तो हमारे युवक दल के लोगों को वहां जाना चाहिए चाहे वो किसी जात के हो उसे सुनने जाना चाहिए और मस्जिद के लोगों को निमंत्रण करके आना चाहिए कि हमारा भी कभी होता है आप वहां आए अगर चर्च में कुछ हो रहा है जाना चाहिए अगर पारसी के मंदिर में कुछ हो रहा है तो जाना चाहिए जहां भी अच्छी बात मिलती है वहां जाना चाहिए एक इतनी अजीब हालत हो गई है कि मैं वर्षों बोलता रहूं बम्बई में आके अगर हिंदू सुनते हैं तो हिंदू ही सुनते रहेंगे मुसलमान का पता नहीं चलेगा मुश्किल हो जाएगा उसका पता लगाना उसको भी पता नहीं चलेगा ये तो बहुत दूर की बात है कलकत्ता में बोलता हूँ अभी तक बंगाली मुझे कलकत्ते में सुनने नहीं आया क्योंकि आयोजन करने वाले मारवाड़ी है बस मारवाड़ी मुझे सुनते मैं कलकत्ते में मुझे ऐसा लगता है जिससे जयपुर में हूं मुझे कोई फर्क नहीं पता चलता क्योंकि वो कलकत्ते में एक बंगाली आएगा गई नहीं कलकत्ते में बोलूंगा सुनने वाला तो आयोजक अगर मारवाड़ी है तो मारवाड़ी सुनने आएगा तो हिंदू मुसलमान तो दूर का मामला है अगर जैनों के बीच बोलूंगा किसी गाँव में जाके वहां के हिंदू नहीं आएंगे हिंदुओं के बीच बोलूंगा उसी गाँव में ग्वालियर में बोला पहली दफा तो जैनों के बीच बोलने गया तो जैन मुझे सुनने वाले थे दूसरी बार उसी गांव में बोलने गया तो कोई महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों की संस्था थी उन्होंने को आयोजन किया था तो वहां मुझे एक जैन नहीं दिखाई पड़ा मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या है वो उनको खबर ही नहीं मिल सकी कोई संबंधी नहीं है हमारे एक दूसरे के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है तो कपड़े बदलने हैं नाम बदलना है विवाह की गति देनी हिन्दुस्तान में राजा राम राय से लेकर गांधी तक सारे लोगों ने इस बात की कोशिश की हिन्दू मुस्लिम एक हो जाए लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो सकी क्योंकि समझाने का कोई सवाल नहीं है अगर इन सारे लोगों ने एक कोशिश की होती कि हिंदू मुसलमान विवाह करें और इनके जितने मानने वाले थे वो विवाह भर कर लेते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा असंभव था ये कभी नहीं होता चीन जैसे मुल्क में आज तक कोई धार्मिक झगड़ा नहीं हुआ है और न होने का कारण ये नहीं कि चीन के आदमी बहुत अच्छे लड़ते नहीं कुल कारण इतना है कि चीन में एक एक घर में दो दो तीन तीन धर्मों के लोग हैं झगड़ा किससे करिएगा पत्नी बौद्ध है पति कंफ्यूशियस है अब अगर कन्फ्यूजनों में और बौद्धों में झगड़ा हो जाए तो कैसे झगड़ा चलेगा गांव में हिंदुस्तान में झगड़ा चल सकता है हिंदू अलग है मुसलमान अलग है झगड़ा हो जाए छुरेबाजी हो सकती है अगर मेरी माँ मुसलमान है और मेरे पिता हिंदू है तो मैं कहाँ खड़ा हूँ किस झगड़ने जाऊं अगर इंस दंगा होता तो मेरे घर में दंगा हो जाएगा वो नहीं चल सकता इतना एक दूसरे के घर में एक एक घर में पांच पांच धर्म के लोग भी चीन में उपलब्ध हो सकते मेरे एक मित्र एक घर में ठहरे वो दंग रह गए जब उनको पता चला कि उस घर में पांच धर्मों के लोग हैं तो कैसे झगड़ा होगा झगड़ा करोगे कैसे चर्च जलाओगे तो तुम्हारे घर में एक आदमी है और मस्जिद में आग लगाओगे तो एक आदमी है मंदिर को जलाओगे तो एक आदमी है और ध्यान रखना पड़ेगा घर के सब आदमी होगा कि ये इसका चर्च है इसका मंदिर हिंदुस्तान में कभी पाकिस्तान नहीं बटा होता अगर हिंदुस्तान के बच्चों ने मुसलमान और हिंदू और जैनों और बौद्धों के बीच विवाह किए होते लेकिन बच्चे बिल्कुल कमजोर बच्चे एकदम कमजोर उनमें कोई हिम्मत ही नहीं तो ये हिम्मत जुटाने की बात है अगर एक सोशल रेवोल्यूशन लानी है तो ये हिम्मत जुटाने की बात है और जिस तरह फर्क फासला गिराना है हिंदू मुसलमान के बीच उससे भी बड़ी एक जाति है स्त्रियों की और पुरुषों की उसके बीच का फासला भी गिराना वो और भी बड़ी जाति है हिंदू मुसलमान का झगड़ा गिर भी जाए वो स्त्री और पुरुष का झगड़ा गिरता नहीं अब ये देख के बड़ा मन खुश होता है की स्त्रियां बैठी है बीच बीच में ये देख के कितना दिल दुख होता है कि इधर बीच में जगह छोड़ी हुई इधर पुरुष बैठे स्त्रियां स्त्रियां बैठी कैसा बेहूदा मालूम होता है कि अशिष्ट लोग है यह अशिष्टता का लक्षण है असंस्कृति का लक्षण है कि स्त्री तुम्हारे बीच में नहीं बैठ सकती ये इस बात का सबूत है कि पास जो पुरुष बैठे हैं वो खतरनाक है वो सभ्य नहीं है उनके बीच में स्त्री का बैठना मुश्किल है कोई धक्का मार देगा कोई कपड़ा खींच लेगा कोई कुछ कर लेगा वो फासला हमें तोड़ने की जरूरत है कि वो फासला टूट जाना चाहिए वो फासला टूटना चाहिए स्त्री और पुरुष कोई दो जाति के जानवर नहीं है उनके बीच ऐसा फासला नहीं होना चाहिए लेकिन वो फासला है वो तो इस मुल्क में तो भारी है उस फासले को बिल्कुल तोड़ डालना है तो वो जो युवक क्रांति दल हो वो धीरे धीरे इस, इस हिम्मत को जुटाएगा कि वहां स्त्री पुरुष को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हम ये नहीं स्वीकृत देते कि कौन स्त्री कौन पुरुष है हम इसकी चिंता नहीं करते और ये स्त्री पुरुष के बीच इतना फासला क्यों खड़ा किया हुआ है ये इसी बात का सबूत है कि हमारे चित्र बहुत अनैतिक है अगर चित्त नैतिक होते तो इस फासले को खड़े करने की जरूरत नहीं और बड़े मजे की बात है चित्त अनैतिक है इसलिए फासला है और फासला है इसलिए चित्त नैतिक हो नहीं सकते वो अनैतिक होते चले जाएंगे वो अनैतिक होते चले जाएंगे पूरे देश में पूरे देश में जहां भी मैं जाता हूं मैं सुन के हैरान हो जाता हूं कोई लड़की अकेली नहीं निकल सकती रास्तों पर कोई गाली दे, दे देगा कोई धक्का मार देगा कोई कुछ ना कुछ कह देगा कुछ न कुछ हो जाएगा जबलपुर जहा मैं रहता हूँ चूंकि वहां की मुझे ज्यादा पता चलता है वहाँ तो मैं दंग रह गया हूँ देख के यूनिवर्सिटी में मैं था तो लड़के लड़के इस तरह जैसे कि बिल्कुल कोई शिकार का जानवर है जिनके चारों तरफ शिकारी पड़े हुए है जिनको कहीं से भी कोई चोट मारेगा वो किस तरह घबराई हुई कॉलेज में आती है किस तरह घबराई हुई कॉलेज से जाती है लेकिन न वो किसी से कह सकती है न कोई सुनने वाला है और कोई कोई कोई सवाल ही नहीं कोई विचार का सवाल नहीं है ये इतना पागलपन कैसे खड़ा हुआ है ये पागलपन तोड़ने जैसा है हिंदू मुसलमान के बीच भी फासले गिराने हैं स्त्री और पुरुष के बीच भी फासले गिराने लेकिन अब तक क्यों नहीं गिरे फासले फासले खड़े क्यों किए गए फासले इसलिए खड़े किए गए कि स्त्री और पुरुष के बीच का अगर निकटता हो तो प्रेम का खतरा पैदा होता है और जातिवादी जो दिमाग है वो प्रेम से बचना चाहता है क्योंकि प्रेम पता नहीं रखता कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है कौन ईसाई विवाह में इंसान रखा जा सकता है कि हमको हिंदू की हिंदू से विवाह करना है ब्राह्मण का ब्राह्मण से विवाह करना है। अब प्रेम बड़ा गड़बड़ है डिस्टर्बिंग है वो कभी हिसाब नहीं रखता कि सामने वाला ब्राह्मण है कि नहीं पहले प्रेम हो जाता है पीछे पता चलता है कि ब्राह्मण है कि ईसाई है कि मुसलमान है तो चूंकि जातियों को अलग रखना है इसलिए प्रेम को गुंजाइश नहीं देनी जगह नहीं देनी जरा भी प्रेम को जगह दी की जातिया गई जिस दिन दुनिया में प्रेम को जगह दे दी जाएगी उसी दिन जातियाँ उसी वक्त खत्म हो जाएंगी जातियाँ नहीं बच सकती जातियों को बचाने के लिए प्रेम की हत्या कर दी कि प्रेम को बचने मत दो तो जातियां बचेंगी नहीं तो जातियां नहीं बच सकती तो, तो, तो हमें अगर हम ख्याल करेंगे तो हमें तो पूरा का पूरा जो जो सोशल मिल्यू जिसको कहें वो जो हवा है पूरे समाज की उसमें खोजबीन करनी है और सबको चिंतन करना है कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं जो तोड़ने जैसी हैं जिन पर हम सहमत हो सकते हैं और जिनको हम तोड़ें चाहे हम आज न तोड़ सकें तो लक्ष्य की तरह सामने रखें कि हम तोड़ने की कोशिश करेंगे हो सकता है हम न तोड़ सकें हमारा बच्चा तोड़ेगा हम तोड़ने की हवा पैदा करेंगे हम उपाय करेंगे हम सोचेंगे तो इस सब पे चिंतन वहाँ पैदा करना चाहिए और जितनी बड़ी क्रांति लानी हो उतने शांत लोग चाहिए ये ध्यान में रहे क्रांति अशांत लोग नहीं लाते क्रांति शांत लोग लाते हैं जितने शांत होंगे उतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं तो सबसे बड़ी केंद्रीय बात वहां हम शक्ति इकट्ठी करें विचार इकट्ठा करें लेकिन सबसे बड़ी बात शांति इकट्ठी करें कि जब हमारा युवक कोई बात कहे किसी से जाके तो ऐसा मालूम ना पड़े कि वो शृंखलता की बातें कह रहा है ऐसा मालूम ना पड़े कि वो कुछ चीजों को तोड़ने फोड़ने की गलत बातें कह रहा है उसको देख के लगे कि वो इतना शांत है तो उसके भीतर से उच्छता की बात नहीं आ सकती अगर वो कह रहा है तो सोच के कह रहा है विचार के कह रहा है फिर हम किन किन बातों को समाज तक पहुंचाएं उसके हमें फिक्र करनी चाहिए अभी तो दो वर्षो तक सारे युवक जो मेरे आस आते हैं उनको एक ही फिक्र करनी चाहिए कि इन ख्यालों को एक एक घर तक कैसे पहुंचा दिया जाए साहित्य पहुंचाएं लोगों के घर तक आपके जितने परिचित हैं यह आपका कष्ट होना चाहिए कि मेरे परिचितों में एक भी आदमी के घर ऐसा नहीं होगा कि साहित्य नहीं पहुंचा दूंगा वहां साहित्य पहुंचा दें टेप अपने मित्रों को सुनवा दें इसकी पूरी फिक्र करें कि मेरे मित्र पूरे आ सकेंगे सुनेंगे समझेंगे एक बार तो उनको मैं ले आऊंगा दोबारा उनकी फिक्र छोड़ देंगे वो अगर आना चाहते तो आए कोई जबरदस्ती नहीं है अगर सौ पांच युवक इकट्ठे होकर पूरे बम्बई के घर घर में साहित्य पहुंचाने का काम हाथ में ले लें तो हम दो वर्ष में पूरे बम्बई के घर घर में साहित्य पहुंचा देंगे कोई कठिनाई नहीं है साहित्य पहुँचा देना है एक एक घर में एक एक घर में खबर पहुँचा देनी है बात पहुँचा देनी है खासकर नए युवकों और युवतियों तक तो पूरी खबर पहुंचा देनी है और अभी तो बहुत काम पड़ सकेगा क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूं उसके कहने में हजार बाधाएं खड़ी की जाएंगी हजार विरोध किए जाएंगे उस सारे विरोध और बाधाओं को पार करने के लिए सिवाय युवकों के और कोई रास्ता नहीं होगा हो सकता है कोई अखबार मेरी बात ना छापे तो हमारे पास इतने युवक होने चाहिए कि अखबार जितनी खबर पहुंचा सके गाँव हमारे युवक पहुंचा देंगे आज नहीं कल वो और तरह की भी बाधाएं खड़ी करेंगे क्योंकि जैसे उनको लगेगा समाज में जो न्यस्ट स्वार्थ है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको लगेगा कि तो सब टूट जाएगा अगर ये बातें चलती हैं तो वो 25 तरह के उपद्रव खड़े करेगा उन उपद्रवों के सामने खड़े होने का बल युवकों को जुटाना पड़ेगा आज नहीं कल ये हो सकता है कि सत्याग्रह जैसी हमें कोई बात करनी पड़े कोई जोर देना पड़े आज गांव-गांव में जो हो रहा है अगर हमारे पास 500 सौ युवक एक गाँव में हैं, तो हम वहां को सत्याग्रह जैसी चीजें कर सकते हैं हजार चीजें चल रही हैं जिनके खिलाफ एक हवा पैदा की जा सकती है जिस हवा के उपयोग किया जा सकता है हम अपना संकल्प जाहिर कर सकते हैं कि ये नहीं होने देंगे वो सारा का सारा करने को काम बहुत है लेकिन इसके पहले की वो काम हो विचार पहुंचाने जरूरी है ताकि विचार से लोग आएं और फिर काम पैदा हो सके तो अभी दो साल के लिए तो ये जो सारी बातें मैंने कही आपने सबने सुझाई इन सब को करिए और सबसे बड़ी केंद्रीय बात की फिक्र करिए कि अधिकतम लोगों तक खबर कैसे पहुंचाई जाए अधिकतम लोगों तक बात कैसे पहुंचाई जाए और फिर हर गाँव की अपनी अपनी छोटे छोटे मसले होंगे जो गाँव के अपने होते हैं नगर के अपने होते हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है अब अपनी सभाएं होती हैं तभी मैं प्रेमचंद भाई से बात किया हूं कि युवक क्रांति दल के जो युवक हों युवती हों वो एक विशेष यूनिफॉर्म होना चाहिए उनका कम से कम सभा में वो यूनिफॉर्म में दिखाई पड़ने चाहिए 500 युवक वहां यूनिफॉर्म में होने चाहिए उसका इंपैक्ट और होगा सभा व्यवस्थित मालूम पड़ेगी सभा के पीछे आंदोलन खड़ा हो रहा है ये मालूम पड़ेगा विचार सिर्फ विचार नहीं है उसके पीछे बल और एक ताकत भी खड़ी हो रही है ये भी मालूम पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं उसका भी उतना परिणाम नहीं है जितना इस बात का परिणाम होगा कि कितने लोग उस बात के लिए संकल्प पूर्वक करने को राजी हो रहे हैं वो वो सारी हवा पैदा करने की बात तो अभी तो चाहे एक दिन मिलते हैं तो वहां टेप सुने वो तो ठीक है चर्चा करें वो भी ठीक है लेकिन चर्चा और टेप पर्याप्त नहीं है आपको कुछ काम चाहिए वो ठीक है युवक को कुछ काम चाहिए नहीं तो वो उब जाएगा तो उसके लिए कुछ काम खोजे साहित्य पहुंचाए टेप दूसरी जगह ले जाए सुनाने को वहीं सुने जब दूसरों को सुनवाए खबर पहुंचाए चर्चा पहुंचाए छोटी यहां कोई पत्रिका निकाल सकते हैं जो वक्रांति दल की चाहे महीने में निकालें, चार पन्नों की निकालें, उस पत्रिका को घर घर पहुंचाने की फिक्र करें क्योंकि ये तो दो साल के भीतर कोई पत्र मेरी बात छापने को धीरे धीरे राजी नहीं होगा हमारे पास अपने पत्र चाहिए अपने पत्र पहुंचाना पड़ेगा इसके तो बात ही नहीं पहुंचाई जा सकेगी वो कुछ भी छाप देंगे वो पहुंच जाएगा हम नहीं पहुंचा सकेंगे आज 50,000 की मीटिंग भी आप ले लें तो उसका उतना परिणाम नहीं होता जितना एक छोटे से अखबार का परिणाम हो जाता तो छोटी बुलेटिन यहाँ निकालनी चाहिए और बम्बई में फिक्र ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि फिर उसी के आधार पर पूरे मुल्क में हम केंद्रों को खड़ा कर लेंगे तो यहाँ जुम्मा ज्यादा बड़ा है आपके ऊपर क्योंकि यहाँ एक न्यूक्लियस खड़ा हो जाए तो फिर उसके आधार पर पूरे मुल्क में युवक पूछ रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें तो उनको फिर यहाँ से सर्कुलर भेजे जा सकते हैं खबर भेजी जा सकती है वो वहाँ खड़ा कर सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉलेजेस में वहाँ ग्रुप खड़े करिए वहाँ सेल्स खड़े करिए वहाँ मिलने का इंतजाम करिए नहीं सब जगह मिल सकते हैं कॉलेज में आप पांच मित्र पढ़ते हैं तो वहाँ के रेसेस में छुट्टी में पचास लोगों को इकट्ठा करके टिप्स सुना दीजिए पंद्रह मिनट सही मेरे खिलाफ लिखा जाएगा बहुत कुछ मेरे विचारों के खिलाफ लिखा जाएगा अभी हमको कोई ख्याल नहीं हम सोचते हैं कि वो लिखा गया खिलाफ ठीक है हमको क्या करना है वो सब भूल जाएंगे लोग ये गलत बात है अगर हमारे पास 500 युवक हैं तो उसका जवाब लिखा जाना चाहिए उसका उत्तर लिखा जाना चाहिए अगर एक उनके पास मेरे विपक्ष में कुछ पहुंचता है तो उनके पास दो मेरे पक्ष में भी कोई खबर पहुंचनी उनको लगना चाहिए कि विपक्ष में छापना आसान नहीं है क्योंकि दस आदमी पक्ष में भी कुछ बात कहने को तैयार है अक्सर होता ही है कि चार आदमी अगर गांव में विरोध में हो वो चार आदमी जाके लिखाएंगे अखबार में सारी दुनिया को ऐसा लगेगा कि पूरा गांव विरोध में और वो जो मेरे साथ हैं वो कहेंगे कि ठीक है हमको क्या करना है वो तो लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं लेकिन लोग जो मुझे नहीं जानते उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या लिख दिया हो क्या नहीं लिख दिया हो क्या छाप रहे हैं क्या नहीं छाप रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी छाप सकते हैं अभी वो किताब निकाली मेरे खिलाफ उसमें लिखा है कि मैं जैन साधु था <laughs> कब कब जैन साधु था मुझे पता ही नहीं पहली दफा पढ़ के मुझको पता चला कि मैं जैन साधु था और जैन साधु मैंने छोड़ दिया हूं अब और अब मैं भ्रष्ट हो गया हूं साधु से मगर <laughs> मैं कब था ये मुझे पहली दफा उसी किताब में पढ़ के पता चल <laughs> तो अब सब इस सबका इस सबके लिए कुछ बल खड़ा करना पड़ेगा तो वो सबके लिए तो संगठन होना चाहिए ना तो युवक इकट्ठे होंगे तो ही होंगे कोई हो सकेगा तो इस पर थोड़ी फिक्र करिए और इस पर मिलके ज्यादा बातचीत बहुत विचार मत करिए एक सूत्रबद्ध व्यवस्था बनाइए कि इतना हमें करना है ऐसे ऐसे करना है कैसे करेंगे और करना शुरू कर दीजिए इसकी बहुत फिक्र मत करिए बहुत लोग आएंगे तब हम शुरू करेंगे लोग हमेशा आएंगे अगर काम में विचार में कोई बल है तो लोग आते रहेंगे अगर आपके पास उनको रोकने की व्यवस्था रही तो लोग आएंगे और रुक जाएंगे अगर आपके पास रोकने की व्यवस्था नहीं रही हजारों लोग आएंगे और चले जाएंगे वहां कुछ रोकने के लिए जगह होनी चाहिए कि जो लोग उत्सुक होके आते हैं मैं क्या कर सकता हूँ कितना कर सकता हूँ मैं सारे मुल्क में चिल्लाता घूम सकता हूँ तीन दिन यहाँगा फिर चला जाऊंगा फिर मेरे पीछे फॉलो अप करने के लिए फिक्र होनी चाहिए छोटी छोटी चीजों से असर पड़ता है जिसका हमें पता ही नहीं हिटलर ने पहली बार जब वहां संगठन युवकों का खड़ा किया जर्मनी में तो उसके पास सात आदमी थे कुलचंद और एक भी प्रतिष्ठित आदमी नहीं था सात साधारण लोग थे उन सात लोगों को लेकर कि उसने किस भांति काम शुरू किया हिटलर बोलने जाता मीटिंग में उन सात लोगों को सिखा के रखता है कि तुम जाके सात जगह बैठ जाओ और फना फना जगह जोर से ताली पीटना क्योंकि लोगों का जो दिमाग है वो दूसरे सात लोगों को ताली पीटते देखते पूरा हाल ताली पीटता है कोई अपनी बुद्धि से ताली मत पीटता है ये सोचनी मत तुम कभी सौ में से अस्सी आदमी दूसरों को ताली पीटते देखते ताली पीटते हिटलर का भाषण हो सारा हाल ताली पीटे सारे गांव में खबर हो कि मामला क्या है भुत बोलने वाला है और वो कुल जमा सात आदमी थे जो ताली पिटवाते थे वो सारा हाल ताली पीट फिर उसने दूसरा काम शुरू किया नहीं कहता हूं कि ऐसा काम आप शुरू कर देंगे उसने दूसरा काम शुरू किया कि दूसरे की मीटिंग को होने देना मुश्किल कर दिया जर्मनी में क्योंकि वही सात आठ आदमी दूसरे की मीटिंग में गड़बड़ करेंगे वो सात आठ आदमी गड़बड़ करेंगे तो पूरा हाल डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे ये हालत हो गई कि गाँव के, के लोगों को पता चल गया कि सिर्फ हिटलर की मीटिंग में ठीक शांति रहती और कहीं शांति नहीं रहती जाना फिजूल है वहां शांति होगी वहां कोई जाने की जरूरत नहीं और न वो कोई अच्छा बोलने वाला था न कोई बड़ा विचार था न कोई बुद्धिमान आदमी था लेकिन बस और इन थोड़े से लोगों ने धीरे धीरे सारे जर्मनी पे कब्जा कर लिया न केवल जर्मनी पे कब्जा कर लिया इन थोड़े से लोगों ने सारी दुनिया को इतनी मुसीबत में डाल दिया कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक आदमी ने इतनी बड़ी दुनिया को इतनी मुसीबत में कभी डाला बुरे काम को करने वाले लोग हमेशा संगठन खड़ा कर लेते हैं संसार को कठिनाइयों में डाल देते हैं अच्छे काम को करने वाले लोग बैठ के बातचीत करते हैं और घर चले जाते हैं ये अब तक की खराबी रही है बुरा काम करने के लिए हमेशा संगठन खड़े हो जाते हैं अच्छे काम के लिए हमेशा बातचीत होती है और खत्म हो जाता है इसलिए बुरा आदमी जिसको किसी का समर्थन नहीं है वो धीरे धीरे जीत जाता है और अच्छा आदमी जिसको सबका समर्थन मिल सकता था वो धीरे धीरे हार जाता है इस पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई विचार हमें अच्छा लगता है तो यह हमारा कर्तव्य हो गया कि हम जहां तक उसे पहुंचा सके पहुंचाए नहीं तो अच्छा विचार सिर में रहने से किसी काम का नहीं है वो बेकार हो जाएगा वो सक्रिय होगा तो ही काम कर पाएगा नहीं तो नहीं कर पाएगा और कोई भी अच्छा विचार जैसी सक्रिय होगा जिन विचारों के हाथ में ताकत है वो उसके विरोध में खड़े हो जाने वाले और उनके पास पूरी व्यवस्था है और आयोजन है इसलिए वो कभी भी किसी भी नए विचार की गर्दन घोट सकते आज हमको लगता है कि जीसस का विचार बड़ा प्रभावशाली है लेकिन जिस दिन जीसस को सूली दे तो एक आदमी इंकार करने वाला भी नहीं था सोचने जैसा मामला है कि जीसस जैसे अच्छे आदमी को जिसके मुकाबले जमीन पर मुश्किल से दो चार आदमी हुए इस आदमी को जिस दिन सूली दी गई तो एक आदमी ये कहने वाला नहीं था कि गलत कर रहे हो तुम तो। एक लाख आदमी देखने इकट्ठे थे लेकिन एक आदमी ने यह नहीं कहा कि गलत कर रहा हो लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि जिनके हाथ में ताकत थी उन्होंने प्रचार किया कि आदमी गलत है जीसस के कुल अनुयायी जीसस की जिंदगी में आठ थे इससे ज्यादा नहीं और वो आठ भी घबरा गए जब सारी दुनिया खिलाफ हो जाए रात को जब जीसस को पकड़ के ले जाने लगे तो उनके एक मित्र ने पीटर ने जो उनका साथी था उसने कहा कि कोई फिक्र नहीं हम साथ चलते जीसस ने कहा कि सूरज उगने के पहले मुर्गा बांग दे उसके पहले तू मुझे तीन दफे इंकार कर देगा पीटर ने कहा मैं कभी जिंदगी में इंकार नहीं करूंगा आपको जीसस को पकड़ के ले चले पीटर पीछे चल रहा है वो जो भीड़ ले जा रही है उसको शक हुआ कि यह आदमी कुछ अजनबी है हमारा आदमी नहीं मालूम होता उसको पकड़ के पूछा कि तू कौन है जीसस के साथ है उसने कहा कि नहीं मैं क्यों साथ मैं तो अजनबी आदमी हूँ जीसस ने पीछे लौट के कहा, कहा था मैंने कि सूर्य उगन के पहले तीन दफे इंकार कर दे जब इतनी बड़ी भीड़ विरोध में हो जब इतना सारी दुनिया व्यवस्था विरोध में हो तो वो जो साथ भी खड़े होते हैं उनकी हिम्मत भी डमाडोल हो जाती है कितनी देर साथ खड़े रहे कैसे साथ खड़े और उनका दिमाग भी इसी भीड़ ने बनाया हुआ है उनके दिमाग में भी शक होने लगते हैं, वो हो, हो यह आदमी गड़बड़ हो क्योंकि जब इतने सारे लोग कहते हैं तो गड़बड़ होना चाहिए इतने सारे लोग कभी गलत कह सकते सुखुरात को सूली दी जहर पिला दिया बस्ती में लोग नहीं मिले जो उसकी गवाही दे सकते कि आदमी ठीक है और आज दो साल से हम गवाही दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया आदमी बड़ी हैरानी की बात है लेकिन जिनके पास व्यवस्था है प्रचार के साधन है वो कुछ भी प्रचार कर सकते वो कोई भी व्यवस्था खड़ी कर सकते तो अगर कोई भी विचार पहुंचाना हो लगता हो कि प्रीतिपूर्ण हो प्रीतिपूर्ण है पहुंचाने जैसा है तो उसके लिए बल इकट्ठा करना संगठित होना और उसके लिए सहारा बनना एकदम जरूरी है तो उसके लिए तो डिटेल्स में सोचे विचार करें लेकिन ये सारी बातें जो मुझे सुझाई ये सब ठीक है इन सब के आधार पर सोचना शुरू करें काम शुरू कर दें पांच दस लोग इकट्ठे हों कोई फिक्र नहीं है और ये अगर कर पाते हैं तो एक पांच वर्षों में पूरे मुल्क में युवकों की एक, एक बिल्कुल ही नई धारा खड़ी की जा सकती है जो सारी शिक्षा बदल डाले सारे समाज को बदल डाले सारी व्यवस्था को बदल डाले सारे चिंतन को बदल डाले उस दिशा में कुछ सोचें और जल्दी ऐसा कुछ करें कि पांच सौ युवक यहां बंबई इकट्ठे होते हैं तो फिर जल्दी हम एक कैंप ले लेते हैं ताकि वो पहला कैंप बने और वहां विस्तार से सारी बात हो सके और उस विस्तार के आधार पर फिर हम व्यवस्थित योजना बना सके और अभी तो आप जितने लोग मिलते हैं उनमें से तीन लोगों की एक कमेटी बना दें वो तीन लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं एक विधान बनाएं कि क्या विधान होगा क्या सदस्यता के नियम होंगे वो जो औपचारिक सहारा है वो नियम पूरा व्यवस्थित कर लें और फिर व्यवस्था के अनुसार काम शुरू कर दें और जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं कि हम आज आखिरी निर्णय ले लेते वो तो हम काम करेंगे कल ठीक लगेगा नहीं लगेगा फिर जो और कुछ आएंगे उनके हिसाब से काम होता चला जाएगा और हम आगे उसको विकसित कर ले सकते हैं लेकिन बड़ा जुम्मा बंबई के मित्रों पर है और वो बड़ा जुम्मा यह है कि आप जैसा बनाएंगे उस आधार पर पूरे मुल्क में बनना शुरू हो सकता है और हर चीज के लिए मेरी तरफ नहीं देखना चाहिए वो जो गाइडिंग थाट्स हैं वो मैं दे देता हूँ फिर डिटेल्स में वो की बातें आपको तय कर लेनी चाहिए एक एक ब्यौरे की बात के लिए मेरी तरफ परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं आऊंगा और तब ये बात होगी तब तो काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा रखेंगे जी को यही रख में भी बाधाएं डालने वाले लोग बाधाएं डालना शुरू करेंगे उसके लिए भी बल जुटाना पड़ेगा उसके लिए भी बल जुटाना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहूँ नहीं हो सकता है हरेक शहर से पांच पांच अभी वो कहते हैं उदाहरण के तौर पर राजकोट में से हमारे अच्छे लोग तैयार हो गए हाँ। तो उनमें से पांच लोग अपने जीवन के दो तीन साल दे और तो एक बिल्कुल महाराष्ट्र में चला जाए और थीक थीक चार साल पांच साल के लिए कोई -कोई उस तरफ भी सोचना है वो हमारा ये धीर जो कहते हैं उस तरफ भी सोचना अभी एक युवक भी अगर गर्मियों के दो महीने की छुट्टियों में एक दो युवक टोली बना के एक प्रकार लेके और साहित्य लेके गाँव चले जाए तो बहुत काम करके लौट सकते हैं और बहुत आनंद अनुभव करके लौट सकते हैं कि कुछ किया वो भी ठीक है पांच पांच लोगों के लिए एक छोटा कैंप रख लिया जाए लेकिन वो एक कुछ यहाँ काम शुरू हो के और एक ऐसा समझ के के हैं और से सब जगह जगह जगह कैसे कंडक्ट करना ठीक है एक दफे यहाँ तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना लो ब्यौरे की सब बातें बना लो फिर उसके बाद बुला लिया एक व्यक्ति को दो साल अपने कार्य को लिए देना पड़ेगा हाँ दे सकते हैं वो गया हो जाता है परिणाम ना वो ठीक है बिल्कुल तो जरूरी है वो तो ठीक है ने तो यहां से ये, ये तो ठीक है तो आपका जाना रहना ना नहीं मैं सोच ही रहा हूं मैं सोच ही रहा हूं मैं सोच ही रहा हूं और हम ये भी आपने जो बताया कि वो भी तकलीफ ला देने वाले लोग हैं कुछ इंतजार करें उसको सारी फिक्र करनी चाहिए हाँ सारी फिक्र करनी चाहिए उसकी सारी फिक्र करनी चाहिए अभी तो मामला ऐसा हो गया है कि हमारे पास कोई भी इंसान नहीं है मैं जो बोलता हूं वो तत्काल पूरे मुल्क में जो भी मुझे प्रेम करने वाले हैं उन सब तक फौरन पहुंच जाना चाहिए मेरी बात पहुंचने के पहले मेरे खिलाफ जो भी पहुंचता है वो पहले पहुंच जाता है और वो बेचारे सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कुछ पता भी नहीं क्या हुआ ये इस वक्त इस वक्त कहा जो अपना प्रवचन था गांधी के भी सुनने नहीं आया था नहीं। जो पहली दफे जो लोग आते थे इससे इस बार अलग लोग थे।, थे तो हमने क्या सोचा उसको वो, वो किताब बना ली उसकी दस हजार पत्र निकाली पाँच हजार हमने बाहर भेजी और पांच हजार किताबें राजकोट के घर घर में बांट दिया और वो दस पैसे में ज्यादा जा छपाई अच्छा तो बहुत कम ठीक है तो एक आदमी को हम कहते हैं पांच रूपया लाओ और तीस किताब ले जाओ और अपने मित्र में बांटो एक आदमी कहता एक रूपया दो और पांच किताब ले जाओ तो आपका व्याख्यान जो था वो जो नहीं सुनने आए थे वो सबके पास हमने बिल्कुल जरूरी पहुंचा दिया बिल्कुल पहुंचा दिया जरूरी है आपकी बात और मतलब की अभी जो काम की बंदूक चाहिए सबसे बड़ी बंदूक तो कैप रिकॉर्ड और पुस्तकें दोनों काम हो सार बहुत, बहुत काम हो आपका छोटा सा एक अखबार होना चाहिए और पुस्तक जितना बढ़ सके जितना सत्ता करे और छोटी छोटी पुस्तक तो बनाए जितना बढ़े इतना बढ़ा सके बिल्कुल दूसरी बात साथ में वो अपना जो कुछ कार्यक्रम है इसके लिए एक छोटी कमेटी बनाइए और सब ब्यौरे की बात प्रेमचंद भाई इसके लिए एक छोटी कमेटी बना के उसका यूथ फोर्स का भी अलग सारा कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी व्यवस्था हाँ उसका फंड अलग रहे बिल्कुल व्यवस्था अलग रहे वो जीवन जागृत से अलग रहे हाँ हाँ हाँ युवक यूँ करे ना युवक यू करे हाँ, हमारे साथ लेना पड़ेगा आ, अच्छी बात हाँ <laughs> और दूसरी बात कि हम सब चर्चा करते हैं तो चर्चा करते हैं तो अभी तो हम सब भाई बहन सबके मगज में अलग अलग विचार है मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं छू है। अगर चर्चा करनी शुरू करें कि एक विषय हम अगले अगले एतवार को क्या करना है तो हम एक विषय लेते तो उस संडे को विषय लेते हैं तो विषय लेते लेते करीब बदलते बदलते दस दस बारह विचार उस विषय आ जाए तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा है जुटा अभी देखो मेरे को मेरे को, को। हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसके लिए कौन से मेन पॉइंट कुछ, कुछ तो जी रायारी कॉन्स्टिट्यूशन के वो अभी तो सुन लेते आप चाहे तो कुछ बोलते रहे बोलते रजीव जी की बातें क्यों बतानी चाहिए यानी आप और क्या है हमारा और से एक भाई ने बोला <laughs> था तो तो ले जाए लेकिन रणनीत जी की क्यों ले जाए में समझा ख्याल आना चाहिए कि बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन आर एस एस है उससे हमारी क्यों अलग क्या अलग है हाँ वो सारी बात वो उससे सारी बात करनी चाहिए ना जो खड़े होते हैं वो तो आए ही नहीं अरे वो आए तो आप विशेषता क्या है आप चर्चा करने का कुछ बताइए तो ठीक रहेगा क्योंकि सब घबरा जाते हैं अभी सबको बोलने का एक्सपीरियंस तो नहीं।, नहीं है, है के बात करते हैं, तो किसी को ध्यान का खुद अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है बस जैसे कहीं से पढ़ लिया हो तो वो चर्चा के साथ चर्चा करना बोले आप उनको पढ़े हैं आप समझ रहे हैं समझते हैं ठीक है फिर घड़ी घड़ी उसकी मीटिंग में की जाती है बोला कि ये बात नहीं है हमें पब्लिक से मिलना है उसको समझाना है उसकी हमारी भाषा हमारी बात नहीं है भाषा सीखने हम जा रहे हैं क्योंकि तो इसलिए जरूरी है कि हम एक दफे सुना हो फिर भी कोई किसी दस दफे सुने चाहे हमारा दिमाग खराब बह जाए हम समझा सकते क्योंकि दलीलबाजी का जमाना है कभी दलील से हमको तो तोड़ के संभे वो जीत गए कार्य आके बोला कि आप जनसंघ में जोड़ा जाए बोले क्यों आप हिंदू है तो जनसंघ में आना चाहिए तो मैं तो हारी चटने का तो आप ला चटनी मेरी मेरी अलग पार्टी होनी चाहिए ऐसे की मेरी व्यक्तिगत सवाल है मैं क्या हूँ उसके राजण से कोई संबंध नहीं है ऐसी तो तरह के तरी तरह के दलितों के सामने खड़ा रहने की ताकत जमा करने के लिए हमें भाषा ज्ञान और सप्तम ज्ञान की जरूरत है। इसलिए एटेंड करना ही चाहिए कितनी बन सके और ये भी हो सकता है कानूनी तौर तो पर जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है उन पर भी रुकावट आएगी पंद्रह दिन पहले मेरे यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आया था और वो कि रजनीश जी मुरारजी के खिलाफ बोले हैं तो क्या है मैंने कहा कि आप सुनिए फिर मैंने टेप सुनाई तो वो तो कुछ खिलाफ नहीं है ऐसा उसने कहा मैंने कहा तो अखबार में आपने गलत पढ़ा है उसमें तो ऐसा ही कहा है कि मुरारजी भाई कहते हैं कि रजनीश को इतिया क्या ज्ञान नहीं बस वही इतना उनका नाम लिया है तो फिर वो टैप करके ले गए और बोल तो नहीं वो भी, नहीं भी को का किया। <laughs> तो जब पुलिस का आदमी घर आता है तो घर वाले डर जाते हैं हमारा सारी की सारी दृष्टि एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की है राजनीति से हमें सीधा कोई मतलब ही नहीं जरा भी मतलब नहीं है वो तो हमारी सांस्कृतिक क्रांति की जो विचारधारा फैलेगी उसके परोक्ष परिणाम राजनीति तक पहुँचेंगे वो दूसरी बात है हमें उससे कोई मतलब नहीं सीधा हमें मतलब नहीं है कोई युवक संगठन का कोई सीधा मतलब राजनीति से नहीं है हमारा तो वैचारिक क्रांति करने का मुल्क में धेय है वो वैचारिक क्रांति तो हर चीज में फर्क ला देगी वो तो वो तो राजनीति को भी प्रभावित करेगी वो बिल्कुल दूसरी बात है लेकिन हमारा कोई सीधा मतलब नहीं है वो तो हम अगर मुल्क को विचार करना सिखा सके तो मुल्क की राजनीति बदल जाएगी एक दूसरा भी होता हाँ। है के आप तीन दिन के लिए आते हैं तो तीन दिन के व्याख्यान में एक बात करते हैं और पत्रकार के बीच आप पत्रकारों को जो मिलते हैं तो इतनी क्रांतिकारी बातें आप कह देते हैं और तो वो हमारे बीच तो कभी तो तो हुई ही नहीं होती जैसे कि मार्क्सवाद के बारे में आज ऐसा वही हो गया है कि रजनीश जी तो पूरे कॉम्युनिस्ट है आपके व्याख्यानों में तो कहीं कम्युनिस्ट ऐसा नहीं दिखाई तो आप जो बात व्याख्यान में कहे वही पत्रकारों से करें वही बात छापते हैं अब होता क्या है पत्रकारों से वो बात करते हो जो मुझसे पूछते हैं मुझसे पूछते हो मैं वो बात करता हूँ अभी जितनी बात मैंने की वो तुमने जो उठा दिए थे सवाल उसपे की तुमने नहीं उठाया होता तो मैं वो बात नहीं किया होता तुमने जो उठाया होते उस पर बात करता पत्रकार से क्या तकलीफ होती है उसको ना तो आत्मा में उत्सुकता है ना परमात्मा में वो उसकी जो उत्सुकता उस वो पूछता है मुझे उसके लिए कुछ भी कहना पड़ता है वो जाकर उसको छाप वो तो धीरे धीरे होगा धीरे धीरे होगा की हमको जितनी व्यवस्थित सारा हो जाए तो हम सारी मीटिंग्स की अलग रूपरेखा करनी पड़ेगी कभी मैं आऊं तो मीटिंग पर समाज पर बोलूं, कभी आऊं तो धर्म पर बोलूं, कभी आऊं तो व्यक्ति पर बोलूं, कभी आऊं तो आचरण पर बोलूं। वो हमें सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी अभी अभी क्या है वो कोई व्यवस्था नहीं अभी साहित्य भी जो बन पाया है वो भी सब धर्म से संबंधित साहित्य है उस पर सामाजिक और इस सारी बातों पर पूरी बात का साहित्य होना चाहिए वो जल्दी कर लेना चाहिए इंसान कैंप भी ले लेने चाहिए कुछ दिन में मैं इन सारी बातों के हाँ हैं, बोलो मेरी बात भी सुनिए हाँ बोलो जो सर मैं आपको बताया था ना जो वो, वो, वो बात की मजबूरी हम लोग की हो वो फिर दोबारा <laughs> नहीं होनी चाहिए इसलिए भी आप कुछ कह दें जरूरी है आप <laughs> तुझे पता नहीं कि मैं कितना दी दी नहीं नहीं नहीं बहुत बातें जो उदाहरण मैं देता हूँ वो इस ख्याल से नहीं देता कि भारत का है कि पश्चिम का है जो उदाहरण मैं देता हूँ वो जिस बात को मैं समझा रहा हूँ उससे देता हूँ वैसा उदाहरण जो मैंने दिया अगर पश्चिम का है तू अगर भारत में से वैसा उदाहरण बता दे तो मैं समझू मेरा मतलब समझा नहीं नहीं मैं कोई बात समझाने के लिए कोई उदाहरण दे रहा हूं हुँ? अब वो कहां से है इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं मिले कोई पश्चिम है ना कोई भारत है ना पूर्व है कोई मेरे लिए तो सारी दुनिया एक है मुझे जो बात समझाने उस बात को समझाने के लिए जो श्रेष्ठतम हो सकता है वो मैं कहता हूँ अगर कोई मुझसे कहे कि भारत में इससे ज्यादा श्रेष्ठम उदाहरण है इसके मुकाबले तो वो मुझे बताए तो मैं हमेशा उसका दू लेकिन मैं जो भी दे रहा हूँ जब मैं भारत का देता हूँ तब तभी देता हूँ जबकि मुझे वो भारत का जब श्रेष्टम होता तब भारत का दे देता हूँ मैं तो नहीं देता मैं जो भी कोई भी उदाहरण तुम खोजना जो भी मैं बोलता हूँ समझे ना अब जिसे कल मैं फोर्ड के कारखाने की बात कहा अब भारत में नहीं मिल सकता नहीं मिल सकता ना सफाने तो, तो बैल रही है अब अगर फ्यूल की बात समझानी हो तो बैलगाड़ी में कोई फ्यूल नहीं डालना पड़ता है। तो मजबूरी है और फिर मुझे कोई फर्क फासला नहीं है दूसरी बात यह है कि भारत के सारे उदाहरण इस बुरी तरह पिट गए हैं इतनी बात की जा रही है उनकी और तीसरा खतरा ये है कि मैं तो भारत के बहुत दू लेकिन तुम सब दिक्कत में पड़ जाओ सब दिक्कत में पड़ जाओ यहाँ नाम ही लेना तो झंझट की बातें है जरा नाम लिया को तुम तुम अभी दिक्कत में पड़ जाओ हाँ। तो तुम्हारी दिक्कतें मुझे निरंतर तुम्हारी दिक्कतों की तैयारी हो तो मैं तो इतने उदाहरण दू जिसका कोई हिसाब नहीं झगड़ा खड़ा होता उससे कोई मतलब नहीं समझे न और फिर फिर जिस चीज से तुम्हें लड़ना है वो भारत के ही समाज से लड़ना है और उसकी पूरी ट्रेडिशन से लड़ना है तुमको पश्चिम की ट्रेडिशन से तो लड़ना नहीं है दूसरा मजा ये है कि पश्चिम का या परदेसी कोई भी उदाहरण देने से तुम्हें सिर्फ उदाहरण ख्याल में होता है बाकी उस उदाहरण के आसपास का तुमसे कोई संबंध नहीं होता अगर मैंने एफ़ का नाम लिया तो जितनी मैंने बात कही उससे संबंध है तुम्हारा उससे तुम्हें कोई पता नहीं कि गुरजीफ और क्या है क्या नहीं नाम भी याद नहीं अगर मैं राम का नाम लेके कुछ भी कहता हूं तो तुमको राम की और हजार बातें मालूम है और तुम्हारे दिमाग में और कंफ्यूजन शुरू होता है कि उसमें तो राम ने तो ये किया और राम ने तो वो किया और इन्होंने ये कह दिया और ये कैसा है और ये कैसा नहीं फ्रेगमेंट से न उदाहरण तो टुकड़े हैं पूरी जिंदगी का उनसे कोई संबंध नहीं है कभी मैं गांधी की किसी बात की तारीफ करता हूँ कभी किसी बात का विरोध करता हूँ लोग मेरे पास आते हैं कि आपने उस दिन तो गांधी की तारीफ की थी मैंने जिस बात की तारीफ की तो उससे मुझे मतलब है ना मुझे गांधी की तारीफ से मतलब जिस बात का मैंने विरोध किया वहां भी गांधी के विरोध से मुझे कोड़ी पर मतलब नहीं जिस बात का मैंने विरोध किया उसका मैंने विरोध किया लेकिन हमारी समझ भी बहुत कमजोर है हम तो बस उसको उतने को पकड़ के आदमियों को पकड़ते हैं इधर इस मुल्क में आदमियों की पकड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि यहां किसी का नाम लेके कोई बात करनी एकदम खतरे से खाली नहीं मुझे खतरे में दिक्कत नहीं मेरे आसपास जितने मित्र इकट्ठे उन सबको खतरे में कितना डाला जाए ये सोचना पड़ता है वैसे भी जरूरत से ज्यादा उनको डालता हूं उनकी हिम्मत से ज्यादा भी डालता हूं और देखता हूं कि कितना उनको खींचा जा सकता है लगे कि बहुत ज्यादा खींचना हो गया तो पीछे लौटना पड़ता है वो तो नहीं ले जाया जा सकता तुम्हारी जितनी तैयारी होगी उतना सब होगा और मुझे कोई फर्क नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं मुझे कोई फर्क नहीं वो तो मामला ऐसा ना महाराष्ट्र में बोलू पब्लिक के ऊपर तो ऐसा है ना कि पब्लिक का दिमाग तो ऐसा है कि मैं एक एक जैन मंदिर में बोलने गया तो मैंने शेख फरीद का एक मुसलमान फकीर का उदाहरण लिया तो मुझे पीछे वो कि आपने हमारे मंदिर में मुसलमान फकीर का क्यों नाम दियाईकोलॉजी के लिए क्या करोगे क्या करोगे इसे? मेरी एक किताब एक कोई एक लेक्चर कोई 8-10 साल पहले किसी ने छापा तो उसमें महावीर जीसस बुद्ध और मोहम्मद इन चारों का एक ही लाइन में नाम है तो एक जैन मुनि ने वो किताब फेंक दी उठा के और कहा कि हमारे महावीर का नाम और मोहम्मद और ईसा के साथ रखा हुआ कहा महावीर इनके हमारा नाम लगा इन लोगों से झगड़ा लेना है जिनकी बुद्धि बहुत ही स्थल पर खड़ी हुई है उस सारे झगड़े को अनेक अनेक रूपों में चारों तरफ से लेने की बात है और फिर मैं ये धारण ही तोड़ना चाहता हूँ की कोई भारतीय है की कोई परम्परा संस्कृति ये है और कल वो है सारी दुनिया एक सारी मनुष्यता एक तो जब कोई बात कहनी हो तो उस संबंध में जो दुनिया में श्रेष्ठतम बात कही गई हो और श्रेष्ठतम आदमी हो श्रेष्ठतम उदाहरण हो उसकी ही फिक्र करनी चाहिए इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो किस चमड़ी का था किस जाति का था किस रंग का था इसकी क्या फिक्र कर अब मोहम्मद की जिंदगी में ऐसे उदाहरण है कि राम की जिंदगी में जिंदगी भर खोजो तो नहीं मिल सकते राम की जिंदगी में ऐसे उदाहरण है कि तुम मर जाओ खोज खोज कर तो महावीर की जिंदगी में नहीं मिल सकते तो जब वो उस संबंध की बात कहनी है तो फिर राम की ही बात अद्भुत है फिर राम की ही बात करनी चाहिए लेकिन वो बात विचारनी है मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं कि वो कहाँ किससे क्या है इससे कोई बात करनी उठना पड़े बम्बई का क्या बम्बई में बुलाया जाए तो अच्छा है तो तो बम्बई में सोचा जा जाए वो तुम सोचना थी। थी। थी।